पहला प्रश्न सन्यास लेना चाहता हूं कब लू कब पूछा तो कभी ना ले सकोगे कब मैं कभी नहीं छिपा है कब का अर्थ ही है टालना चाहते हो स्थगित करना चाहते हो कल है नहीं आज ही है जो भी करना हो अभी कर लो अगर टालने की ही बहुत आदत हो तो बुरे को टालना भले को मत टालना क्रोध करना हो तो पूछना कब प्रेम करना हो तो मत पूछना लोभ करना हो तो पूछना कब दान करना हो तो मत पूछना शुभ को तत्ण कर लेना शुभ के संबंध में इतना ध्यान रखना क्षण भर भी बीत गया तो शायद तुम चैतन्य की उस ऊंचाई पर न रह जाओ जहां शुभ घटित हो सकता था तुम सदा ही तो उस अवस्था में नहीं होते जहां प्रेम कर सको कभी कभी होते हो कभी कभी खिड़की खुलती है फिर भटक जाते हो कभी कभी तारा दिखाई पड़ता है फिर अंधेरा हो जाता है तो जब तारा दिखाई पड़े तभी कर लेना इसे ख्याल रखो यह सूत्र जीवन में क्रांतिकारी हो सकता है बुरे को टालना कहना कल कर लेंगे जल्दी क्या है भले को अभी कर लेना कल परमा टालना क्योंकि कौन जाने कल हो ना हो कल का इतना भरोसा नहीं और अगर बुरा ना भी हुआ तो अच्छा ही है कल पे टाला था टल गया लेकिन भला अगर ना हुआ तो जीवन की संपदा से वंचित रह जाओगे और सन्यास जीवन की गहनतम बात है तुम्हें सन्यास का अर्थ भी समझ में नहीं आया होगा इसलिए पूछते हो कब सन्यास का अर्थ ही होता है वर्तमान में जीने की कला अभी और यहीं जीने की कला ये क्षण बिना जिया ना निकल जाए इतना ही सन्यास है इस क्षण को हम किसी और क्षण के लिए निछावर ना करें यह क्षण किसी और क्षण की बलवेदी पर ना चढ़ाया जाए इस क्षण को हम पूरा का पूरा समग्र भाव से जी ले इस क्षण से ही द्वार खुलता परमात्मा का ना तो भविष्य में परमात्मा है ना अतीत में अतीत में तो राख है स्मृतियां हैं पदचिन्ह हैं समय की रेत पर छूटे हुए और भविष्य में कल्पनाएं आकांक्षाएं वासनाएं ना तो परमात्मा अतीत में हो सकता क्योंकि परमात्मा इतना मुर्दा नहीं है कि अतीत में हो जो बीत गया कल उसमें परमात्मा नहीं है वो कल परमात्मा से छूट गया अलग हो गया वो सूख गया पत्ता वृक्ष से गिर गया अब उसका वृक्ष से कोई संबंध नहीं अब उस सूखे पत्ते में वृक्ष की रसधार मत खोजना रस धारी होती तो वो टूटता नहीं सूखता नहीं गिरता नहीं अतीत का अर्थ है सूखे पत्ते जो गिर गए अब उनमें जीवन नहीं रहा उन्होंने जीवन को छोड़ दिया ऐसा नहीं जीवन ने उन्हें छोड़ दिया जीवन उनसे सरक गया जीवन नए पत्तों में आ गया जो बीत गए दिन वे मृत हो गए अतीत में परमात्मा को मत खोजना बहुत से लोग अतीत में खोजते जब उन्हें परमात्मा की सुधाती तो वेद कुरान बाइबल में खोजते वहां ना मिलेगा अभी खोजना होगा यहीं खोजना होगा इसी क्षण का पर्दा उठाना होगा और कुछ लोग हैं जो भविष्य में खोजते हैं कहते हैं कल खोजेंगे परसों खोजेंगे बूढ़े हो जाएंगे तब खोजेंगे अभी तो जीवन है अभी तो जवान है अभी तो बहुत कुछ और करना है या होगा तो देखेंगे फिर कभी अभी और जरूरी बातें द्वार पर खड़ी परमात्मा अगर कभी कोई सोचता भी है उसके लिए तो क्यों मैं अंत में खड़ा कर देता है क्यों का अंत कभी आता नहीं परमात्मा वहीं खड़ा खड़ा थक जाता है तुम्हारा क्यों बढ़ता जाता है संसार में हजार काम करने परमात्मा हजार के बाद है यह हजार कभी चुकते नहीं एक काम से दस काम निकलते हैं दस काम से फिर सौ काम निकलते पत्ते में पत्ते शाखाओं में प्रशाखाएं और संसार फैलता चला जाता है और परमात्मा जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहता है और और दूर होता जाता है बच्चों के परमात्मा ज्यादा पास है बूढ़ों से और भी ज्यादा दूर हो जाता है इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने कहा है जब तक तुम बालक भांति निर्दोष ना हो जाओ तब तक तुम उसे न पा सकोगे भविष्य में नहीं है परमात्मा भविष्य में तो तुम्हारी वासनाएं वासनाओं की दुर्गंध में परमात्मा का मंदिर कैसे बनेगा भविष्य है ही कहा सिवाय तुम्हारी आकांक्षा के अतीत वह जो नहीं हो गया भविष्य वह जो अभी हुआ नहीं इन दोनों के मध्य में अतीत और भविष्य के मध्य में वो जो छोटा छोटा सा द्वार है वर्तमान का वही है वहीं से सरकना होगा सकरा है द्वार होश ना रखा तो चूक जाओगे अति जागरूकता रही तो ही प्रवेश कर सकोगे और तुम पूछते हो सन्यास लेना चाहता हूं कब लू कब पूछो ही मत तुमसे एक छोटी कहानी कहूं दक्षिण भारत में एक अपूर्व सन्यासी हुआ उसका नाम था सदाशिव स्वामी अपने गुरु के घर था युवा था तब संन्यास न हुआ था तब तो गुरु के पास ज्ञान सीखने गया था अक्सर ऐसा होता है जाते हो ज्ञान सीखने संन्यास सीख के लौट आते हो गुरु का अर्थ ही यही कि तुम गए किसी कारण से और गुरु ने कुछ और तुम्हें पकड़ा दिए लोग जाते हैं प्रश्न हल करने और गुरु उन्हें ही हल कर देता है लोग जाते हैं कि थोड़ी जानकारी बढ़ा के लौट आएंगे थोड़े और पंडित होकर लौट आएंगे और गुरु की कीमिया से गुजरते वक्त वे वही नहीं रह जाते जो आए थे कुछ नए होकर लौट जाते सन्यास का इतना ही अर्थ पुनर्जन्म नया जन्म मर गया पुराना और तुम अचानक नए हो गए पुराने से श्रृंखला टूट गई ना तुम्हारा पुराना नाम रहा ना तुम्हारा पुराना घर रहा न पुराना तुम्हारा ठिकाना रहा पता रहा तुमने फिर आबास से जिंदगी शुरू की तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि अब तक जिस ढंग और शैली से जिए उससे कहीं पहुंचे नहीं अब फिर से शुरू करें तुमने नया मकान बनाना शुरू किया संन्यास पुराने मकान में लिपापोती नहीं संन्यास पुराने मकान का नहीं है संन्यास तो नए मकान की बुनियाद है और बुनियाद से ही शुरू करना होता है और ध्यान रखना पुराने मकान को तुम लाख लीपापोती करो टेके लगाओ सहारे लगाओ पुराना मकान पुराना ही रहता है पलस्तर बदल दिए फर्नीचर बदल दिया सब तीन टाम ऊपर की होगी मकान पुराना है और पुराना ही रहेगा नया मकान बनाना हो तो नया ही बनाना होता है तो गया था सदस्य तब वो स्वामी नहीं था युवा था ज्ञान की तलाश में था जिज्ञासु था दार्शनिक होने की धुन थी उसे तो गुरु के पास रहा खूब सीखा असली बात न सीखी सब व्यर्थ सीख लिया गुरु जो कहता था उसके शब्द सीख लिए गुरु को जो जो मालूम था वो सब उसने कंठस्थ कर लिया वो गुरु को धोखा दे रहा था खुद भी धोखा खा रहा था क्योंकि गुरु जो कहता है उस पर गुरु समाप्त नहीं है गुरु जो कहता है उसे सुनना लेकिन गुरु जो है वह बनने की कोशिश करना गुरु की कही बात को ही बस सब कुछ मत मान लेना वो तो कूड़ा करकट है वो तो उच्छेष है जहां से आती हैं वे बातें जिस अंतर्तम से आती उस अंतर्तम को पहचानना तो तुम्हारे जीवन में क्रांति होगी तो वो बड़ा पंडित हो गया सदाशिव का नाम फैलने लगा लोग उससे शास्त्रार्थ करने आने लगे एक दिन एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पंडित आया जिसकी जगत में ख्याति थी और सदाशिव ने उससे ऐसा विवाद किया कि पंडित के छक्के छोड़ा दिए गुरु बैठा सुन रहा है देख रहा है एक एक तर्क उस पंडित का सदासि ने खंडित कर दिया सुबह थी सर्दी की सुबह थी लेकिन पंडित को पसीना आ गया ऐसी पराजय उसने कभी जानी ना थी लेकिन सदासि हैरान था गुरु बैठे देख रहे हैं न तो उस सुख है न प्रभावित है न एक दफा उन्होंने आंख से इशारा किया कि खूब ठीक अच्छा किया और जब पंडित चला गया पराजित होकर तो गुरु ने जो कहा इतना ही था युवक अपनी वाणी को कब जीतोगे ज्ञान से कब छुटकारा पाओगे तर्क से कब मुक्ति होगी दाशिव ने सुना बड़ी बहुमूल्य घड़ी रही होगी वो तो कुछ और आशा लिए बैठा था वो तो सोचता था गुरु पीठ ठोंकेंगे कहेंगे कि बेटा अब तू योग्य हो गया ठीक मेरे पद का अधिकारी हो गया लेकिन गुरु ने कहा कब तू अपनी वाणी को जीतेगा कब ज्ञान से तेरा छुटकारा होगा कब तर्क जाल के बाहर आएगा सदाशिव कब कुछ सोचा था कुछ हो गया बड़ी आकांक्षा से बैठा होगा एक बड़े महापंडित को पराजित किया था प्रशंसा की आकांक्षा रही होगी पीठ ठोंकेंगे गुरु पुरस्कार देंगे गुरु बात कुछ और हो गई लेकिन बात चोट कर गई अक्सर ऐसा होता है कि जब लोहा गर्म होता तभी तो चोट करनी होती गुरु को प्रतीक्षा करनी होती है कि कब चोट करे यह मौका गुरु ने खूब चुना प्रशंसा के लिए दरवाजा खुला था सदाशिव के हृदय का इस मौके को छोड़ा नहीं उन्होंने पूछा कब सदाशिव सदाशिव ने सुना गुरु की तरफ आंखें उठाई एक क्षण में बात समझ आ गई समझनी हो तो एक क्षण में समझ आ जाती समझनी हो तो समझनी नहीं, नहीं पड़ती समझनी हो तो दिखाई पड़ जाती दर्शन होता है उसे बात दिखाई पड़ गई कि बात तो ठीक ही है मैंने व्यर्थ वाणी का जाल फैलाया मुझे कुछ पता नहीं मुझे कुछ अनुभव नहीं मैंने तर्क किया पंडित को हरा भी दिया न उसे पता है न मुझे पता है कल कोई और आएगा मुझे भी हरा दे सकता है अपने जीवन का कोई आधार तो नहीं है शब्द जाल में मैं उलझा इतना समय मैंने व्यर्थ गमाया एक बिजली की तरह कौंद गई होगी उसके भीतर ऐसा नहीं कि उसने ऐसा सोचा होगा ऐसी तर्क सरणी फैलाई होगी नहीं जैसे अंधेरे में बिजली कौन जाए और सब दिखाई पड़ जाए क्षण में एक क्षण में सब साफ हो जाए उसने गुरु के चरणों में सिर रखा और कहा पूछते हैं कब करने का क्षण तो अभी है तो अभी हो गया कहा पूछते हैं कब आशीर्वाद दे अभी हो गया और उस दिन से सदाशिव मौन हो गया फिर जीवन भर नहीं बोला बोले ही नहीं बात ही खत्म हो गई उस दिन से सदाशिव मुनि हो गए उस दिन सं्यस्त हो गया गुरु के चरणों में जो झुका सो झुका वहीं चरणों में वाणी छोड़ दी तर्क छोड़ दिए ज्ञान छोड़ दिया सब छोड़ दिया अपूर्व आनंद में मस्त रहने लगा औरों ने तो समझा कि पागल हो गया पहले इतना बोलता था इतना समझाता था इतना तर्क विवाद करता था गुरु के शिष्यों में सबसे ज्यादा प्रखर और तेजस्वी वही था लोग सोचने लगे पागल हो गया ऐसे क्या हो गया बेचारे को गुरु के पास खबरें आने लगी लोग कहते कि क्या हो गया सदाशिव को मालूम होता है सदाशिव पागल हो गया है और गुरु ने कहा काश ऐसे ही और भी पागल होते सदाशिव मुनि हो गया है पागल नहीं पागल था विक्षिप्त था अब विमुक्त हो गया है सदाशिव सं्यस्त हो गया है तुम पूछते हो सन्यास कबले लेना हो तो अब न लेना हो तो कब कब तो आड़ है कब तो तरकीब है कब तो सोचने का एक ढंग है उपाय है और बड़ा चालबाज उपाय है कब का मतलब यह होता है कि तुम लेना नहीं चाहते है? और अपने को यह भी समझाना चाहते हो कि मैं लेना चाहता हूं घर में आग लगी हो तो तुम पूछते हो कब बाहर निकलूं? घर में आग लगी हो तो तुम छलांग लगा के बाहर निकल जाते हो सांप रास्ते पर पड़ जाए फन उठाए खड़ा हो तो तुम पूछते नहीं कि कब छलांग लगा के निकलू तुम छलांग लगा के निकल जाते हो अगर तुम्हें जीवन के सत्य दिखाई पड़ जाए तो तुम कब तो पूछोगे ही नहीं क्या है तुम्हारे जीवन में जिसके लिए तुम कल के लिए रुको क्या है जो अटकाता है ऐसा मूल्यवान कुछ भी तो नहीं भ्रांति और भ्रांति के अतिरिक्त तुम्हारे हाथों में क्या है मुट्ठी खाली है तुम खाली हो कब मन की पुरानी तरकीब है जब मन को कोई बात टालनी होती है तो वो कहता है कल कर लेंगे मार्क ट्वेन ने एक संस्मरण लिखा है कि वो एक चर्च में प्रवचन सुनने गया जब वो प्रवचन सुन रहा था तो बड़ा प्रभावित हुआ कोई पांच सात दस मिनट ही बीते थे वो जो चर्च में बोल रहा था धर्मगुरु बड़ा प्रभावशाली था मार्क ट्वेन ने सोचा कि आज सौ डॉलर दान कर दूंगा फिर दस मिनट और बीते अब तो उसे सुनने की याद ही नहीं रही अब वो सौ डॉलर की सोचने लगा फिर उसने सोचा कि सौ डॉलर जरा ज्यादा होते पचास से काम चल जाएगा फिर और दस मिनट बीते फिर वो सोचने लगा पचास डॉलर भी पचास डॉलर के लायक बात नहीं जस्ती पच्चीस से चल जाएगा ऐसे सरकता रहा सरकता रहा फिर तो एक डॉलर पर आ गया जब आखिर प्रवचन होने के करीब था तो एक डालप आ गया फिर उस अपने संस्मरण में लिखा है कि तब मुझे ख्याल आया और तब मैं एकदम निकल भागा चर्च से क्योंकि मुझे डर लगा कि जब चंदा मांगने वाला व्यक्ति थाली लेके घूमेगा तो अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं थाली में से कुछ लेके अपनी जेब में न रख लू सौ देने चला था इस डर से जल्दी से चर्च के बाहर निकल आया कि कहीं थाली में से कुछ उठा के अपनी जेब में न रख लू तुम सोचते हो कल संन्यास लोगे कल तक तुम्हारी संसार की आदतें और मजबूत हो जाएंगी कल तक तुम और अपने बंधनों को पानी से सींच दोगे 24 घंटे और बीत जाएंगे चौबीस घंटे तुम और पागल रह चुके हो गौीस घंटे तुमने और जाल फैला लिए होंगे और वासनाएं और आकांक्षाएं और उपद्रव बना लिए होंगे अभी नहीं छूट सकते तो कल कैसे छूटोगे परसों तो और मुश्किल हो जाएगा बात रोज रोज मुश्किल होती जाएगी ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है इसलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा जो भी करना हो उसे क्षण में कर लेना क्योंकि वर्तमान की ही केवल सत्ता है वही है यह शाश्वत अब यह इटरनल नाव बस यही काल का सभा है मैंने सुनी है एक अद्भुत कहानी फाचांग नाम का एक अद्भुत सदुगुरु हुआ उसका इतना ही उपदेश था अभी यही बस दो शब्दों का ही उपदेश था सम्राट ने उसे बुलाया था जापान के प्रवचन करने तो वो मंच पे खड़ा हुआ सम्राट बैठा उसके दरबारी बैठे बड़ा आयोजन किया था फाचांग बड़ा प्रसिद्ध गुरु था वो खड़ा हुआ उसने जोर से टेबल पीटी और कहा अभी यही नीचे उतरा और वापस चला गया सम्राट तो बहुत चौंका उसने अपने वजीरों से पूछा ये क्या मामला है ये कैसा प्रवचन ये टेबल पीटना हो कहना अभी और यही ये बात क्या है उसके वजीरों ने कहा कि महाराज इतना ही उनका उपदेश है और इसमें उन्होंने सब कह दिया जो समस्त कालों में बुद्धों ने कहा है शुभ करना हो तो अभी और यही फिर फाचांग मरता था उसके मरने के समय की घटना है बिस्तर पर मरना सन्न पड़ा है अंतिम घड़िया शिष्य इकट्ठे हुए शिष्यों ने सोचा कि जिंदगी भर ये अभी और यही कहता रहा अब तो मौत आ गई पूछने ले शायद कुछ और कह दे तो किसी ने पूछा वर्तमान में जागरूक होने के सिद्धांत को आप हमें एक बार और समझा दें? फाचांग ने आंख खोली उसी समय झोपड़ी के छप्पर पर एक गिलहरी दौड़ी और उसने चींची किटकिट की फाचांग बोला यही यही इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं इट इज जस्ट दिस एंड नथिंग एल्स मुस्कुराया आंखें बंद कर ली और मर गया गिलहरी की चींची किटकिट और उसने कहा यही ये यह कोयल को सुनते कोयल इसी क्षण में कुहू कु कर रही है एक क्षण पहले इसकी योजना नहीं बनाई थी उसने और एक क्षण बाद इसकी याद भी नहीं रखेगी ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई ब्लू प्रिंट तैयार है कि कब करना कि आठ बज पच्चीस मिनट पर कुहू कुहू करना और जब एक दफा कर ली कुहूकुहू तो फिर पीछे लौट के भी नहीं देखती कि कुहू कुहू की जो हो गया हो गया ऐसे निसर्ग में जीने का नाम ही सन्यास है सन्यास कोई चीज थोड़ी है जो तुम ले लोगे सन्यास कोई ढंग थोड़ी है सन्यास कोई व्यवस्था थोड़ी है सन्यास बोध है जीवन को पल पल जीने की जो चेतना है जो जागरूकता है वही सन्यास है दूसरा प्रश्न भगवान बुद्ध का मध्यम निकाय मध्य मार्ग क्या है हमें समझाने की अनुकंपा करें यह प्रश्न महत्वपूर्ण है बुद्ध की देशना को समझने के लिए अति आधारभूत है बुद्ध का उपदेश इस एक छोटे से शब्द में समाहित मध्यम निकाय मध्यम निकाय का अर्थ होता है मध्य मार्ग द मिडिल वे बीच का रास्ता शब्द तो सीधे सादे हैं पर इनकी निष्पत्ति बहुत गहरी है इनमें बहुत कुछ समाहित है यही वह क्रांति है जो बुद्ध जगत में लाए मध्य मार्ग समझने की कोशिश करो मनुष्य का मन अतियों में डोलता है मन अतियों के साथ बड़ा कुशल है तुम धन के पीछे पागल हो पद के पीछे पागल हो बस तुम्हारे भीतर एक ही धुन चलती है, दिल्ली चलो अगर तुम पद के पीछे या धन के पीछे पागल हो तो किसी ना किसी दिन ऐसा होगा थक जाओगे धन की दौड़ से पद की दौड़ से तब तुम इसके विपरीत चलने लगोगे तुम कहोगे धन को छूना पाप है जहां होगा वहां से भागने लगोगे पहले धन के लिए भागते थे अब जहां धन होगा वहां से भागने लगोगे पहले पद के दीवाने थे अब भी दीवानगी वही है सिर्फ दिशा बदल गई अब जहां जहां पद होगा वहां से भागोगे मगर तुम्हारी चित्र की दशा नहीं बदली एक दिन स्त्री के लिए दीवाने थे अब स्त्री से डर के भाग रहे हो हिमालय जा रहे हो जहां स्त्री ना हो वहां चले जाना है स्त्री से तुम अब भी बंधे हो पहले भी बंधे थे पहले स्त्री की तरफ रुख था अब स्त्री की तरफ पीठ है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है स्त्री से तुम मुक्त नहीं हो विपरीत हो गए लेकिन मुक्त ना हुए एक अति से दूसरी अति पर चले गए लेकिन मुक्त ना हुए इसलिए अक्सर होता है कि जो लोग बहुत भोजन करते हैं वो किसी न किसी दिन उर्ली कांचन जाके उपचार करने लगते उर्ली कांचन जाते ही वे लोग हैं जिन्होंने ज्यादा भोजन कर लिया है अति से भोजन कर लिया फिर उपवास तुमने ये देखा जो बहुत समृद्ध धर्म है उन्हीं में उपवास की प्रतिष्ठा है जैसे हिंदुस्तान में जैनों में उपवास की प्रतिष्ठा है मुसलमानों में नहीं है मुसलमान इतना गरीब है उपवास की क्या प्रतिष्ठा वैसे उपवास चल रहा है मुसलमान का तो जब उत्सव का दिन आता है ईद आती है तो देखा नए कपड़े पहनता है हलुआ पुड़ी तैयार करवाता है इत्र इत्यादि छक लेता सस्ता ही महंगा तो वो लाए भी कहां से यही तो मौका है जब वो अपने कपड़े बदलता है साल भर तो वो उन्हीं कपड़ों से चलाता रहा फिर ईद आएगी फिर बदल लेगा यही तो दिन है जिस दिन वो उत्सव मनाता है तो मुसलमान का धर्म गरीब का धर्म है स्वभावतः उपवास की प्रतिष्ठा नहीं है उत्सव की प्रतिष्ठा है जैन का धर्म अमीर का धर्म है स्वभावता पूरी और हलुआ खा खा के तो लोग परेशान हैं तो पर्यूषण व्रत तो दस दिन का उपवास ख्याल रखना आदमी विपरीत पर जाता है जब भारत बहुत अमीर था तब इस देश में बड़े से बड़े त्यागी हुए क्योंकि अति जब देश गरीब हो गया तो त्याग की कहानियां रह गई त्याग का कोई अर्थ ना रहा त्याग के लिए अमीरी चाहिए देखते हैं अमेरिका में घट रहा है अमीर घरों के लड़के हैं हिप्पी हो गए जिन्हें सब उपलब्ध था वो सब छोड़ छाड़ के काबिल और काठमांडू में भटक रहे हैं जिनके पास सब सुविधाएं थी उनको छोड़कर जंगल जंगल गांव गांव क्या हो गया इन्हें एक अतिथि दूसरी अति पर चले आए भोग की अति आदमी को त्याग की अति पर ले जाती और बुद्ध कहते हैं मध्य में मार्ग है अति पर मत जाना नहीं तो तुम घड़ी के पेंडुलम की तरह एक कोने से दूसरे कोने पर भटकते रहोगे मध्य में मार्ग तुमने देखा जब घड़ी का पेंडुलम बाएं से दाएं तरफ जाता है तो वो दाएं तरफ जा रहा है लेकिन बाएं तरफ फिर जाने की ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ऊपर से पेंडुलम तो जा रहा दाएं तरफ तो तुम सोचते दाएं तरफ जा रहा लेकिन दाई तरफ जाते समय बाई तरफ जाने की ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है फिर बाई तरफ जाएगा जब बाई तरफ जाएगा तब दाई तरफ जाने की ऊर्जा इकट्ठी करेगा मन बड़ा अद्भुत है बड़ा विरोधाभासी है घड़ी इससे चलती रहती रुकती नहीं बाएं से दाएं पेंडुलम घूमता रहता घड़ी चलती रहती मन चलता रहता है विपरीत के बीच डोलकर बुद्ध कहते हैं पेंडुलम को बीच में रोक दो ना बाएं ना दाएं, फिर घड़ी रुक जाएगी बीच में रोका कि मन गया ना भोग ना त्याग मझिम ने कहा है न तो भोगी बनो ना त्यागी बनो न संसार न मोक्ष ना धन के दीवाने रहो और ना धन को छोड़ने के दीवी दीवानी दिवान को पकड़ लो दोनों के बीच रुक जाओ धन से कुछ लेना देना नहीं पद से कुछ लेना देना नहीं साक्षी भारत को जगाओ जागरूक बन के देखो जो हो रहा है तुम बीच में रहो इस बीच में रहने की कला का नाम मंझिम निकाह है और जो व्यक्ति बीच में रह जाता है मुक्त हो जाता है अब तुम देखना तुम अपने जीवन में परख करना अवलोकन करना रोज ये होता है एक अति से दूसरी अति ज्यादा भोजन कर लिया उपवास की सोचने लगते फिर उपवास किया और उपवास में फिर भोजन की ही सोचते हो क्या सोचोगे और पेंडलम बाएं गया दाएं की सोचने लगा दाए गया बाएं की सोचने लगा उपवास से फिर भोजन में रस आ जाता है तो उपवास और भोजन विपरीत दिखाई पड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ सहयोग है है साझीदार है पार्टनर है एक ही दुकान चलाते हैं स्त्री को भोगने में रस है फिर स्त्री को भोगते भोगते या पुरुष को भोगते भोगते विरस पैदा हो जाता है जिस चीज को भी भोगोगे उसमें विरस हो जाता है क्योंकि भोग से कुछ मिलता तो नहीं तो विषाद पैदा होता है वैराग्य की बातें उठने लगती छोड़ दो सपन छोड़ के भागो बैठोगे जंगल में आंख बंद करोगे और स्त्री खड़ी है पुरुष खड़ा है जिसको छोड़ा है वही फिर आकर्षित करने लगा फिर नए नए लुहाबने सपने पैदा होने लगे ये बड़े मजे की बात है जंगल में जो बैठा है वो स्त्री के बाबत सोच रहा है और स्त्री के पास जो बैठा है वो जंगल की सोच रहा है मैं बंबई के कुछ मित्रों को लेके कश्मीर गया था जिस नाव में हम ठहरे थे उस नाव का जो माझी था वो रोज मुझसे कहता बाबा बंबई दिखला दो तू क्या करेगा ये बंबई के सब लोग मेरे साथ आए हुए वो कहता क्या रखा है यहां वो मुझसे कहता रखा क्या यहां मैं तो कभी सोचता हूं कि लोग किस लिए आते हैं रखा क्या यहां बस आप तो इतना करो कि बंबई दिखला दो चलते चलते भी आखिरी विदा देते भी वो मुझसे कह गया कि बाबा बस ऐसा आशीर्वाद दो एक दफे बंबई देख लो जो कश्मीर में बैठा वो बंबई देखना चाहता है जो बंबई में बैठा वो कश्मीर जा रहा है जो जहां है वहां से विपरीत जाने की आकांक्षा से भरा हुआ है यह मन की प्रक्रिया है धनी सोचता है गरीब बड़े मजे में शहर में जो रहता है वो सोचता है गांव के लोग बड़े आनंद में अक्सर तुम जो कविताएं देखते हो जो शहर में रहने वाले कवि लिखते हैं गांव के संबंध में कि गांव में स्वर्ग है वो लिखते रहते शहर में स्वर्ग है तो तुम्हें कौन रोक रहा है गांव का कवि नहीं लिखता कि स्वर्ग है वहां वो तो लिखता नरक वो तो कह रहा किस तरह मेरे गांव में बिजली आ जाए सिनेमा घर खुले किस तरह बस चले ट्रेन निकले किस तरह हवाई जहाज उड़े किस तरह यूनिवर्सिटी खुल जाए वो तो कोशिश में लगा है कि किस तरह ये गांव शहर हो जाए शहर में जो बैठा है बंद कबूतर के पिंजरों में किसी मकान के पच्चीसवीं मंजिल पर कैद वहां बैठा बैठा सोच रहा गांव में कैसा स्वर्ग है खुले खेत हरियाली स्वच्छ हवा ताजा सूरज उसको याद नहीं आता कि और भी चीजें हैं गांव बरसात की कीचड़ और गोबर से भरे रास्ते और गंदगी और धूप ताप और गांव के हजारों पद्रव और बीमारियां और गरीबी और मच्छर वो सब मगर उसकी उसे याद नहीं वो वहां बैठा सोच रहा है हरियाली झीले चांतारे गांव में जो बैठा है वो सोच रहा है शहर के मजे कैसे मजे बैठा अपने छप्पर के नीचे जिसम से पानी चू रहा है तो सोचता कैसे मजे शहर के भवनों में लोग मजा कर रहे है गर्मी है पसीने से चू रहा है तो सोचता कैसे मजे शहरों में बिजली है और पंखे चल रहे गांव में जो मन है वही मन शहर में है विपरीत में आकर्षण बना रहता है क्योंकि जिसे हमने नहीं जिया हम सोचते हैं शायद उसे जीने में मजा हो मैं वर्षों तक बहुत तरह के सन्यासियों मुनियों साधुओं के संपर्क में आता रहा मैं चकित हुआ जान के क्यों उन सब के मन में एक विषाद है कि पता नहीं सांसारिक लोग मजा ना कर रहे हूं सच में मजा ना कर रहे हूं उनके भीतर एक भय कि हम तो छोड़ बैठे यहां तो कुछ मिला भी नहीं उनको छोड़ के मिल जाता तो बात खत्म हो जाती मिला नहीं आ कुछ जो था वो छोड़ बैठे पता नहीं वहां लोगों को मिल ही रहा हो इसी कारण वे रोज दूसरों को भी समझाए चले जाते हैं कि तुम भी भागो छोड़ो ये जो भागना और छोड़ने की उनकी शिक्षा है यह बहुत गहरे में ईर्षा से उठ रही है इसका जन्म जलन में तुमने सुनी ना उस आदमी की कहानी जिसकी किसी कारण नाक कट गई थी किसी की पत्नी के प्रेम में पड़ गया और पति गुस्से में आ गया उसने जाकर उसकी नाक काट दी अब बड़ी मुसीबत खड़ी हुई मगर वो आदमी होशियार था तार्किक था उसने गांव में खबर फैला दी कि नाक कटने से बड़ा आनंद हो रहा है प्रभु के दर्शन हो गए नाक ही बाधा थी सुन गया ये नाक ही बाधा थी जिस दिन से नाक कटी उस दिन तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ता है पहले तो लोगों को शक हुआ कि नाक कटने से कभी किसी ने सुना नहीं लेकिन जब वो रोज रोज कहने लगा रोज रोज कहने लगा और जो भी जाता उसी को कहने लगा और वो बड़ा मस्त भी दिखाई पड़ने लगा तो आखिर एक पगला गांव का राजी हुआ उसने कहा कि फिर मेरी भी काट दे उसने उसकी नाक काट दी नाक कटते दर्द तो बहुत हुआ खून भी बहा और कोई ईश्वर वगैरह दिखाई नहीं पड़ा तो पहले नक कटे ने दूसरे से कहा सुन कोई ईश्वर वगैरह दिखाई पड़ता भी नहीं मगर अब तेरी भी कट गई अब सारी सी में कि तू भी यही कह नहीं तो लोग समझेंगे तू बुद्धू अब तो तू जोर से खबर कर कि दिखता है तो गुरु को शिष्य भी मिल गया फिर तो गांव में और दो चार पगले मिले पगलों की कोई कमी धीरे धीरे गांव में लोगों की नाके कटने लगी और जिन जिन की कटने लगी वो परम आनंद की बातें करने लगे, बात यहां तक पहुंची कि सम्राट तक पहुंच गई सम्राट भी उत्सुक हो गया कि इतने लोगों को परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं और हम सम्राट होके खाली आखिर उसने अपने वजीरों से कहा चलना पड़ेगा अरे नाक ही जाती जाने तो नाक का करना क्या है वजीर ने कहा कि प्रभु जरा मुझे खोजबीन करने निकल तो मुझे इसमें शक मालूम पड़ता है तो का शक एक आदमी पर कर सकते हो पचास आदमियों की कट गई और जिसकी कटती है बाहर निकलते से नाश्ता हुआ निकलता है सम्राट अपने वजीर को लेकर पहुंचा फिर भी वजीर ने कहा जरा रुके उसने एक नाक कटे आदमी को पकड़वा के उसको अच्छी मार दिलवाई और उसने कहा तू सच सच बता दे कि बात क्या है जब उसको मार काफी पड़ी तो उसने कहा सच बात यह है कि हमारी तो कटी गई अब जुड़ने से रही उन दोनों कोई प्लास्टिक सर्जरी होती भी नहीं थी अब सार इसी में है कि जो गुरु कहता है वही हम भी कहें अक्सर ऐसा होता है अक्सर ऐसा होता रहा है कि जब एक आदमी जीवन से कुछ भाग जाता पत्नी छोड़ती अब नाक कटने से नहीं कोई परमात्मा के दर्शन होते न पत्नी को छोड़ने से कोई परमात्मा के दर्शन होते दोनों बातें एक सी मूर्तापूर्ण है ना तो नाक बाधा बनी ना पत्नी बाधा बनी और शायद नाक तो बाधा बन भी जाए क्योंकि बिल्कुल आंख के पास पत्नी तो बहुत दूर है कोई धन को छोड़कर भाग गया है वो सोचता धन बाधा थी इसके कारण प्रभु मिलन नहीं हो रहा था धन के कारण धन ठीक रहे हैं चांदी सोना तुम्हारे लिए मूल्यवान है परमात्मा के लिए तुम तो मूल्यवान नहीं ये तो आदमी की भाषा है पशु पक्षियों तक कोई इसका फिक्र नहीं है तुम रख दो कोह नूर हीरा भैंस के सामने वो बिल्कुल फिक्र न करेगी तुम गधे के गले में लटका दो वो अकड़ के ना चलेगा उसके लिए आदमी जैसा मूर्ख कोई चाहिए तो परमात्मा को तो कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारा धन क्या है बाधा कैसे पड़ेगी लेकिन जिसने छोड़ दिया उसको एक बेचैनी पकड़ती उसने तो छोड़ दिया उसकी तो नाक कट गई अब तो इसी में सार है कि औरों की भी कट जाए इसलिए बड़ी मूर्तापूर्ण बातें भी सदियों तक चलती रहतीं, उनकी परंपरा बन जाती है बुद्ध कहते हैं अतिशय से, से बचना अति वर्जित है फिर अति चाहे भोग और त्याग की हो चाहे जीवन और मृत्यु की हो चाहे संसार और मोक्ष की हो अति तो अति ही है मुक्त कौन है बुद्ध की परिभाषा में मुक्त वह है जो ठीक मध्य में खड़ा हो गया जिससे ना तो अब धन की आकांक्षा है और ना धन को छोड़ने की आकांक्षा है यह बड़ा क्रांतिकारी विचार है जिससे ना तो संसार में अब लगाव है ना संसार से विराग है न राग ना विराग जो कहता संसार अपनी जगह मैं अपनी जगह जिसने राग विराग के सारे संबंध छोड़ दिए ध्यान रखना राग भी संबंध है विराग भी संबंध है मित्रता से भी संबंध बनता है शत्रुता से भी संबंध बनता है तुम तो मित्रों की थोड़ी याद करते हो शत्रुओं की भी याद करते हो वे भी तुम्हारे सपनों में आते हैं। और मित्र तो कभी भूल भी जाए शत्रु कभी नहीं भूलते तो इस संसार में ना तो बनाना ना शत्रुता बनाना इस संसार में ना तो किसी चीज को कहना इसके बिना ना जी सकूंगा और ना यह कहना कि इसके साथ ना जी सकूंगा ये बड़ी क्रांति है ये धर्म के जगत में बुद्ध ने पहली दफा मनोविज्ञान का एक मौलिक आधार स्थापित किया मन का स्वरूप समझाया कि मन अतियो में डोलता है यह मन की प्रक्रिया है अगर मन से मुक्त होना है तो अति से मुक्त हो जाना तो मन से मुक्त हो जाओगे अति यानी मन मन यानी अति और अति से जो मुक्त है वही मुक्त है क्योंकि वही मन से मुक्त है सरा प्रश्न संसार से मुक्ति कैसे हो संसार के बंधन बहुत मजबूत है संसार में बंधन है ही नहीं संसार क्या बांधेगा संसार कैसे बांधेगा जड़ कैसे बांध सकता है ये तो ऐसा ही है कि तुम एक खंबे को पकड़ के खड़े हो जाओ और जोर से खंबे को पकड़े रहो और चिल्लाओ कि खंबे ने मुझे पकड़ लिया है खंबा तुम्हें कैसे पकड़ेगा तुम्हें पकड़े रहना हो तो मुझे कोई एतराज भी नहीं तुम पकड़ रहो मगर झूठ तो ना बोलो तुम मजे से पकड़ रहे हो तुम्हारी मौज तुम्हारी जिंदगी अगर तुम्हें खंबे पकड़ने में मजा आ रहा है तुम खंबे पकड़ के मजा लो किसी को इसमें ऐतराज होना भी नहीं चाहिए लेकिन तुम यह तो मत कहो कि खंबे ने मुझे पकड़ लिया है यह तो तुम बड़ी तरकीब की बात कर रहे हो ये तो ऐसा हुआ कि अब तुम ये कह रहे हो कि मैं करूं भी क्या मेरे छोड़े तो छूटने वाला नहीं खंबे ने मुझे पकड़ा है संसार तुम्हें पकड़े हुए नहीं है तुम जब जाओगे तो संसार नहीं रोएगा तुम जब जाओगे तुम्हारी अर्थी निकलेगी तो तुम्हारे मकान से आंसू ना गिरेंगे मकान को पता ही ना चलेगा कि कब आप आए और कब आप गए मैंने सुना है एक हाथी अपनी मस्त चाल से पुल पर से गुजरता था और एक मक्खी उसके ऊपर बैठी थी जब पुल हिलने लगा हाथी के भजन में तो मक्खी ने कहा बेटा हमारा भजन काफी ज्यादा मालूम पड़ता है हमारा हाथी थोड़ा चौंका कि कौन बोल रहा है उसने कहा कौन है तू उसने कहा तुझे पता नहीं मैं तेरे ऊपर बैठी हूं मैं तेरी सवारी कर रही ने कहा, जब तक तू बोली ना थी मुझे पता ही ना था कि तू बैठी भी है अभी मैं देख नहीं पा रहा कि तू है है और तू कौन है। तुम जब जाओगे तो तुम्हारी तिजोड़ी रोएगी तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ से रुपया गिरेगा तो तुम सोचते हो रुपया तड़फेगा कि वे प्यारे हाथ छूट गए नहीं मैंने को पता भी नहीं है कि आप उसे पकड़े थे और मकान को पता भी नहीं कि आप उसमें रह रहे हैं और मालिक बन बैठे तुम ही बन बैठे हो यह तुम्हारा ही मन का जाल है संसार ने किसी को भी ना पकड़ा है न संसार किसी को पकड़ सकता है हम पकड़े हुए यह बहुत बुनियादी है समझ लेना कि हमने पकड़ा है क्योंकि अगर यह हमारी समझ में आ जाए कि हमने पकड़ा है तो छोड़ना न छोड़ना हमारी मौज की बात है और मैं तुमसे कहता भी नहीं कि छोड़ो मैं तो कहता हूं इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि हमने पकड़ा है बात छूट गई खत्म हो गई बचा क्या मुट्ठी में रुपया है तुम्हें तो समझ में आ गया कि मैंने पकड़ा है अब मुठ्ठी में रुपया रहे भी तो भी मुठ्ठी में नहीं तुमने जान लिया कि पकड़ मेरी है रुपए को क्या लेना देना रुपए की तरफ से कोई संबंध मुझसे नहीं है रुपया तो असंग है। मैं नहीं था तब भी था मैं चला जाऊंगा तब भी रहेगा यही पड़ा रहेगा तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने ही भ्रम खा लिया है कि मेरा है कितना मेरा तेरा हम मचा देते बुद्ध ने कहा है कि एक सांझ वे एक नदी के किनारे घूमने गए थे उन्होंने कुछ बच्चों को रेत के घर बनाते देखा रेत के घर लेकिन बच्चे बड़ा मेरा तेरा कर रहे थे कोई कह रहा था कि मेरा तो सोचा है कोई कह रहा था तेरे में क्या रखा है सब रेत के घरगुले बनाए हुए थे और कभी किसी बच्चे के धक्के से किसी का रेत का घर गिर जाए रेत के घर कोई गिरने में देर लगती नहीं कभी तो बिनी धक्के के भी गिर जाते किसी के धक्के से किसी का रेत का घर गिर गया तो वो बच्चा उसकी छाती पे चढ़ बैठा उसने कहा कि देखते नहीं होश से नहीं चलते मेरा घर मिटा दिया मेरी मेहनत बर्बाद कर दी मारपीट भी हो गई बुद्ध खड़े देखते किनारे पर कि ये भी खूब मजा है रेत के घर हैं गिर ही जाएंगे रेत के घर हैं उन पे भी दावेदार खड़े हो गए कि मेरा है तेरा है लकीरें खींच ली है अपने घरों के चारों तरफ की सीमा के भीतर मत घुसना सावधान इसके भीतर कोई आया तो ठीक नहीं होगा और कोई भीतर आ गया तो झगड़े भी हो गए फिर एक नौकरानी आई और उसने जोर से आवाज दी बच्चों को कि बच्चों अब घर चलो सांझ हो गई सूरज ढलने लगा तुम्हारी माताएं तुम्हारी याद कर रहे वो सब बच्चे उछले कूंदे उन्होंने अपने ही बनाए हुए घरों पर कूंद कूद के सब मिटा दिए रेत पड़ी रह बच्चे नाचते कूदते वापिस चले गए बुद्ध ने दूसरे दिन अपने भिक्षुओं से कहा भिक्षुओं इस घटना में बड़ा संदेश मान लिया था जब तक तो अपने घर से कोई दूसरा भी गिराता था तो झगड़ा खड़ा होता था जब बच्चों ने जान लिया कि अब घर जाने का वक्त आ गया हो गई अपने ही घरों पर कूद फांद के मिटा के उनको नाचते कूदते सब घर चले गए सब झगड़े जहां से बंद हो गए बात ही भूल गए जिनसे लड़े थे उन्हीं के हाथ में हाथ, डाले हुए गले में डाले हुए घर की तरफ लौट गए ऐसी ही जिंदगी है भिक्षु बुद्ध ने कहा ऐसा ही संसार है जिसे साफ दिखाई पड़ने लगा कि यहां मरना है यहां संध्या होने के ही करीब है कभी भी हो सकती है उसको कैसा रस रह जाएगा कैसा बंधन रह जाएगा तुम पूछते हो संसार से मुक्ति कैसे हो संसार से तुम मुक्त ही हो सिर्फ तुम्हारी मान्यता है एक सपना है जो तुमने मान रखा है कि मेरा है फिर सपनों को मजबूत करने के लिए हम बड़ी व्यवस्थाएं जुटाते एक स्त्री के साथ विवाह कर लेते एक सपना है फिर पंडित आता बैंड बाजी बजते बरात उठती मंत्र पढ़े जाते आग जलती सात चक्कर लगाए जाते ये व्यवस्था है जिससे हम सपने को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिर सात चक्कर लग गए घेरे हो गए फिर सबने उत्साह मनाया बड़े धन्यवाद दिए बड़ी बधाइयां दी ये सब व्यवस्था है जिससे हम चेष्टा कर रहे हैं कि जो सपना है वो सपना ना मालूम पड़े वो यथार्थ हो जाए इतने लोगों का बल मिल जाए उसको तो यथार्थ हो जाए सामूहिक सम्मोहन के आधार पर यथार्थ हो जाए तो घोड़े पे बिठाते दूल्हा को गांव में फेरी निकालते वो सब इस बात के उपाय हैं कि उसको ये भरोसा आ जाए कि बात कुछ ऐसी नहीं कोई छोटी मोटी बात नहीं अब एक मित्र मेरे हैं पत्नी से परेशान है कई साल से परेशान तो उनसे कहा इतने परेशान हो और वो भी परेशान है और दोनों को कोई शांति नहीं तो अलग क्यों नहीं हो जाते वो बोले कैसे अलग हो जाए साथ फेरे पड़े तो मैंने कहा तुम ले आओ पत्नी को मैं उल्टे फेरे डलवा देता हूं और क्या इससे ज्यादा घोड़े पे बैठना उल्टे घोड़े पे बैठा के घुमा देंगे और क्या है चाहिए बैंडवाजा बजवा देंगे भीड़भाड़ चाहिए काफी है तुम चाहते क्या हो एक सम्मोहन है उसको तोड़ने के लिए और सम्मोहन चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है मगर इससे क्या फर्क पड़ता है बोध की जरूरत है कौन पत्नी तुम्हारी है कौन पति तुम्हारा है कौन बेटा तुम्हारा है बुद्ध ने अपने पिता से कहा था कि मैं आपसे जरूर आया लेकिन आपका नहीं आप माध्यम बने आपसे मैं गुजरा लेकिन आपकी कोई मालिकियत नहीं जैसे कोई रास्ते से गुजरता है तो रास्ते का थोड़ी हो जाता है तो एक बेटा मां के गर्भ से गुजराई तो रास्ता हुआ इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा मगर नहीं रास्ता खड़ा हो जाता है कहता है कि मेरा है फिर अड़चन शुरू हो जाती हम मेरे तेरे के झंझाल खड़े कर लेते हम मेरे तेरे की सीमाएं खींच लेते फिर हम जोर से उनको पकड़ लेते उनमें हमारा बड़ा स्वार्थ निहित हो जाता उनमें हमारे प्राण अटक जाते संसार किसी को बांधे हुए नहीं तुम पूछते हो संसार से मुक्ति कैसे हो संसार में है क्या चांद चुग गया रात रह गई बाकी पतझड़ के अंजुरिया भर छंद केसर महका माधव से चलकर जो आया सो बहका हर छाया लहक उठी हर एक साया लहका चांदनियां राख हुई तिल तिल सूरज दहका बात चुक गई याद रह गई बाकी। है क्या संसार में बात चुक गई याद रह गई बाकी? एक दिन तुम अचानक पाओगे सब चुक गया कुछ भी ना बचा जैसे कोई उपन्यास पढ़ा हो ऐसी हो जाएगी ये जिंदगी अभी भी देखो ना तुम पचास साल जी लिए कि चालीस साल जी लिए पीछे लौट के देखो वो चालीस साल अब क्या हैं? जैसे कहीं फिल्म के पर्दे पर कोई कहानी चलते देखी हो और ज्यादा क्या है सपना रह गया है एक भीतर एक यादाश्त रह गई है और क्या है जिस दिन तुम मरोगे उस दिन क्या होगा तुम्हारे हाथ में संसार के नाम पर कुछ छोटी सी स्मृतियों का एक पोटली इस संसार में बांधने जैसा कुछ भी नहीं लेकिन तुम इसे जोर से पकड़े हुए हो तो यह मत पूछो कि संसार से मुक्ति कैसे हो यह पूछो कि मैं अपनी पकड़ कैसे ढीली करूं ये प्रश्न अलग अलग हैं, और प्रश्न का ठीक ठीक पूछ लेना ठीक ठीक उत्तर को पाने की अनिवार्य शर्त है ये मत पूछो कि संसार से कैसी मुक्ति हो यही तो तुम्हारे तथाकथित परंपरागत साधु सन्यासी पूछ पूछ के झंझट में पड़ गए संसार से कैसी मुक्ति हो तो वो कहते हैं, छोड़ो दुकान छोड़ो पत्नी छोड़ो बच्चे पहले तो माना था कि ये मेरे हैं अब छोड़ो मानने में ही भ्रांति थी तो छोड़ने को क्या है तुम छोड़ोगे कैसे पत्नी तुम्हारी है नहीं तुम छोड़ोगे कैसे ये छोड़ने का दावा भी उसी भ्रांति पर खड़ा है कि मेरी थी मेरे एक मित्र है सन्यासी हो गए पुराने ढंग के सन्यासी हैं बार बार जब भी मिलते हैं वो कहते कि लाखों पे लात मार थी तो मैंने उनसे पूछा वर्षों हो गए छोड़े हुए लगता है लात ठीक से लगी नहीं नहीं तो याद क्यों बाकी है? लग गई लात खत्म हो गई और लाख वगैरह भी नहीं थे मैंने उनसे कहा क्योंकि तुम मुझसे मेरे सामने कहते हो कि लाख थे। मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे पोस्ट ऑफिस की किताब में कितने रुपए जमा थे वो थोड़े डरे उनके दो चार शिष्य भी बैठे हुए थे कहने लगे फिर पीछे बात करेंगे मैंने पीछे नहीं अभी बात होगी लाख वाख कुछ थे नहीं होम्योपैथी के डॉक्टर थे अब होम्योपैथी के डॉक्टरों के पास नहीं लाख होते लाख ही तो होम्योपैथी की कोई डॉक्टरी करता मैंने कहा मक्खी उड़ाते थे बैठ के दवा खाने में कभी मरीज तो मैंने देखे नहीं हमें लोग गप करने आते थे तो बस वही थे जो कुछ कितने रुपए थे तुम ठीक ठीक बोल दो मुझे मालूम है मैंने उनसे कहा और तुम धीरे धीरे पहले हजारों कहते थे फिर अब तुम लाखों कहने लगे कि लाखों पे लात मार थी पहली तो बात लाखों थे नहीं दूसरी बात यह लात मारने का जो भाव है इसका मतलब है अभी भी तुम्हारे मन में मालकियत कायम अब भी तुम कहते हो कि मेरे थे लाखों थे और देखो मैंने छोड़ दिए छोड़ना तो उसी का हो सकता है जो मेरा हो जागने में तो सिर्फ इतना ही होता है कि पता चलता है मेरा कुछ भी नहीं छोड़ना क्या है इस भेद को ख्याल में ले लेना जागा हुआ आदमी भागता नहीं ना कुछ छोड़ता है सिर्फ इतना ही समझ में आ जाता है मेरा नहीं फिर करने को कुछ बचता नहीं छोड़ने को क्या है इतना ही समझ में आ गया पत्नी मेरी नहीं बेटे मेरे नहीं सब मान्यता है ठीक इसको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं किसी से इसकी कोई घोषणा करने की भी जरूरत नहीं इसको कोई छाती पीट के बताने की भी जरूरत नहीं ये तो समझ की बात है तुम दो दो पांच जोड़ रहे थे फिर तुम मुझे मिल गए मैंने तुमसे कहा कि सुनो भाई दो दो पांच नहीं होते दो दो चार होते तुम्हें बात जची तो क्या तुम यह कहोगे कि मैंने पुराना हिसाब छोड़ दिया दो दो पांच होते वो मैंने छोड़ दिया तुम कहोगे कि छोड़ने को तो कुछ था ही नहीं बात ही गलत थी बुनियादी गलत थी जब तुम दो, दो पांच कर रहे थे तब भी पांच थोड़ी हो रहे थे सिर्फ तुम कर रहे थे तुम पांच जोड़ो चाहे सात जोड़ो तुम्हें जो, जो जोड़ना हो जोड़ते रहो दो, और दो तो चार ही जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ गया दो दो चार है समझ में आ गया दो, दो चार हो गए चार थे ही सिर्फ तुम्हारी भ्रांति मीठी, तुम्हारा कुछ भी नहीं ऐसा जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन जीवन का गणित स्पष्ट हो गया मेरा कुछ भी नहीं है छोड़ने को कुछ नहीं है भागने को कहीं नहीं भाग के जाओगे कहां जहां भी जाओगे वही संसार है गुफा में बैठोगे वहां संसार है मैंने सुना एक आदमी भाग गया था परेशान होके संसार में बड़ा उपद्रव है भाग गया बैठा जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करता थे कौए ने बीट कर दी सिर्फ बीट गिरी तो बहुत नाराज हुआ उसने कहा हो गई हम संसार छोड़ के चले आए इसी के लिए उपद्रव है यहां वृक्ष के नीचे बैठे कौए ने बीट कर वो बहुत दुखी हो गया उसने कहा इस जीवन में कोई सार नहीं वो पास की नदी पर गया उसने सोचा कि यही अर्थ ही जला के मर जाना चाहिए उसने लकड़ियां इकट्ठी की एक आदमी बैठा देख रहा था उसने कहा भाई क्या कर रहे हो उसने कहा कि मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूं जीवन असार है और मैंने मरने की सोच रखी है मैं इस पर बैठ कर जल के मर जाऊंगा उसने कहा और मरो इधर हमारे मोहल्ले पड़ोस में बदबू फैलेगी और झंझट खड़ी होगी तुम कहीं और जाओ जहां मरना उसने कहा हाथ जीने भी नहीं देते मरने भी नहीं देते तुम जाओगे कहा जहां भी तुम होगे वहीं संसार है संसार तो सब तरफ फैला हुआ है इसलिए कहीं जाने की भी बात नहीं है सिर्फ भीतर जागने की बात फिर तुम जहां हो वहीं मुक्त हो तुम कहते हो संसार के बंधन बहुत मजबूत हैं, बंधन है ही नहीं मजबूत तो होंगे कैसे मैंने रुपए और तुम्हारे बीच बंधन कभी देखा नहीं कोई हथकड़ी थोड़ी डाल रखी है रुपए ने तुम्हें। एक सुफी फकीर था अपने शिष्यों को लेकर गांव से गुजर रहा था और उस, उसकी आदत थी ऐसी कि कोई अवसर बन जाए तो जल्दी शिष्यों को खड़ा करके उनको कुछ समझा देता था मौके पर समझा देता था वैसे कोई उपदेश नहीं देता था देखा एक आदमी एक गाय को लिए जा रहा है रस्सी बांध रखी गाय के गले में चला जा रहा है उसने उस, उस आदमी से कहा रुक भाई, जरा मेरे शिष्यों को उपदेश देने दे घेर के वो खड़े हो गए गाय को और आदमी को और बाजी ने कहा शिष्यों से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि गाय ने आदमी को बांधा है कि आदमी ने गाय को बांधा है। कौन किसका गुलाम है? गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा है कौन किसका मालिक है स्वभावतः शिष्यों ने बात जाहिर है कि आदमी मालिक है और आदमी ने गाय को गुलाम बनाया हुआ है तो बाजीद ने कहा कि देखो मैं ये गाय की रस्सी काट देता हूं उसने बीस से रस्सी काट दी गाय तो भाग खड़ी हुई वह आदमी गाय के पीछे भागा कि भाई ये किस तरह की गड़बड़ तो बाजीत ने कहा देखते हो अब कौन किसके पीछे भाग रहा है अगर ये आदमी मालिक था तो गाय इसके पीछे जाती यह मालिक नहीं गाय मालिक है और ये आदमी गुलाम है इस आदमी को भी यही भ्रांति है कि मैं मालिक हूं मगर अब असलियत खुल गई रस्सी काटकर देख ली गाय तो अपने रास्ते पे चलेगी गाय लौट के कभी इस आदमी की तरफ देखेगी नहीं भूल चूक के उसके पास ना आएगी अब यह आदमी उसके पीछे भाग रहा है तुम धन के पीछे भाग रहे हो कि धन तुम्हारे पीछे भाग रहा है तुम पद के पीछे भाग रहे हो कि पद तुम्हारे पीछे भाग रहा है बंधन मजबूत नहीं है तुम्हारी वासना मजबूत है बंधन मजबूत नहीं है तुम्हारा अज्ञान मजबूत है बंधन मजबूत नहीं है तुम्हारी तृष्णा मजबूत है उसी तृष्णा से तुम बंधे हो तो बुद्ध ने कहा है जो तृष्णा से छूट गया वो संसार से मुक्त हो गया संसार से मुक्त नहीं होना है तृष्णा से मुक्त होना है एक बड़ी महत्वपूर्ण जिन कथा साउसिन को समाधि उपलब्ध हो गई थी वह अपने गुरु हाउनान से मिलने गया और जैसे ही वह चरण स्पर्श करने को था कि उसके गुरु ने कहा रुको रुको अब तुम मेरे ही कक्ष में आ गए हो। स्टॉप नाउ यू हैव कम इनटू माय रूम साउसिन ने कहा मगर अगर यह शांति और सरलता ही सत्य उपलब्धि थी तो फिर आपने वे सारे व्यर्थ प्रत्न और प्रयास करने को मुझे क्यों कहा था हाउनान हंसने लगा गुरु हंसने लगा उसने कहा ताकि तुम थक जाओ और प्रयास छोड़ दो कुछ पाना थोड़ी ही है जो तुम सदा से थे प्रयास दौड़ और अशांति के जाते ही वही तुम्हारा शाश्वत रूप प्रकट हो जाता है पहली बात संसार छोड़ना नहीं दूसरी बात कुछ पाना नहीं सिर्फ संसार के पीछे तुम्हारे दौड़ने की जो पुरानी आदत जो आपाधापी है वो जो तृष्णा का तुमने एक बड़ा धुआं पैदा कर रखा है वो धुआं भर शांत हो जाए तुम अचानक पाओगे तुम मुक्त थे ही तुम मुक्त हो ही मुक्ति तुम्हारा स्वभाव मुक्त होना तुम्हारी निजता है तुम्हारा स्वधर्म है संसार में बांधा नहीं है और तुम्हें मुक्त नहीं होना है ये बड़ी जटिल बात है। तुम मुक्त हो और तुम संसार की तरफ आंखें लगाए बैठे हो और अपनी तरफ देखते नहीं इसलिए मुक्ति से चूकते चले जा रहे हो यह घटना प्यारी है कि जब शिष्य समाधि को उपलब्ध हो गया और गुरु के चरण छूने को झुका तो गुरु ने कहा रुख रुख अब तो तू मेरे ही कक्ष में आ गया अब तो तू मेरे ही जैसा हो गया अब पैर छूने की कोई जरूरत नहीं बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि समाधि लग गई तो है उसे तो इतना ही पता है कि एक मौन घना हो गया लेकिन वो कैसे कहे कि समाधि लग गई उसे पहले तो समाधि लगी नहीं थी कभी इसलिए पहचाने कैसे प्रतिभिज्ञा कैसे हो तो उसने कहा अगर यही समाधि है अगर यही मुक्ति है कि मैं तुम्हारे जैसा हो गया कि मुझे भी निर्माण उपलब्ध हो गया तो पहले क्यों ना कहा क्योंकि मुझे तो कोई नई बात नहीं हुई थोड़ी अशांति जरूर चली गई तरंगें थोड़ी शांत हो गई लेकिन मैं तो वही का वही हूं झील अब पुरानी जैसी तरंगित नहीं है मौन है मगर हूं तो मैं वही का वही नया कुछ भी नहीं हुआ है माना कि सरल हो गया थोड़ा निर्दोष हो गया लेकिन कोई बड़ी ऐसी बात नहीं घटी कि कुछ नया हो गया हो ऐसा ही समझो कि थोड़ी अशुद्धि थी थोड़ी धूल जम गई थी दर्पण पर धूल हट गई क्या यही है निर्वाण यही है मुक्ति तो फिर मुझे इतने उपाय और इतने प्रयास और इतनी साधनाएं करने को क्यों कहा था गुरु हंसने लगा गुरु ने कहा इसलिए कहा था कि तुम थक जाओ तुम्हें खूब दौड़ाया ताकि तुम थक के बैठ जाओ सारा योग शास्त्र सिर्फ इसीलिए है कि तुम थक जाओ संसार तुम्हें नहीं थका पाया अगर समझदार होते तो संसार ही काफी था संसार नहीं थका पाया तो फिर पतंजलि की बुद्ध की महावीर की जरूरत है। अगर जरा भी समझदार होते तो संसार ने ही काफी थका दिया है तुम रुक जाते तुम बैठ जाते तुम कहते बहुत हो गया अब यहां कुछ पाने को नहीं है कुछ खोजने को नहीं है कुछ छोड़ने को नहीं है तुमने आंख बंद कर ली होती आंख बंद करते ही तुम पाते कि तुम तो वहां विराजमान ही हो जिसकी तुम खोज करते थे तुम वहां बैठे ही हो एक और जिन कथा जिन कथाएं बुद्ध धर्म की ही शाखाएं बुद्ध की ही प्रशाखाए एक नया भिक्षु आया था सदगुरु हुई ची ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है बंधु उस भिक्षु ने कहा लिंग तुंग लिंग तुंग का अर्थ होता है आध्यात्मिक व्याप्ति या सर्व व्यापक आत्मा इसको आधार बनाकर हुई ची ने एक बढ़िया प्रश्न उठाया अतिथि भिक्षु से उन्होंने कहा यह लालटन देख रहे लिंग तुंग सर्वव्यापक आत्मा यह लालटन देख रहे लालटन जलती थी अब कृपया करके लिंग तुंग महोदय इसमें प्रवेश कर जावे क्योंकि आप तो सर्वव्यापी जिन फकीर ऐसे प्रश्न उठा देते बड़े बहुमूल्य प्रश्न समझ में आ जाए तो ना समझ में आए तो बड़े बेबूज पागलपन के मालूम पड़ते हैं अब ये भी कोई बात हुई उस आदमी ने कहा लिंग तुंग मेरा नाम है सर्वव्यापक आत्मा और ये हुई जी ने एक सवाल उठा दिया कि तब बिल्कुल ठीक मान लिया कि आप लिंग तुंग है सर्वव्यापी हैं जरा इस लालटेन में प्रवेश कर जाइए रात्रि थी और कमरे में लालटेन जल रही थी हुई, से, हुई ची ने खूब अद्भुत प्रश्न पूछा लेकिन जो उत्तर मिला उस अतिथि भिक्षु से वो और भी अद्भुत था लिंग तुमने कहा मैं तो पूर्व से ही वहां बैठा हुआ हूं आई एम ऑलरेडी इन साइड सर्वव्यापक का मतलब ही यह होता है कि जो सब जगह मौजूद है अब इसमें और कैसे घुस जाऊं? बैठे ही हुआ हूं पहले से ही यहां मौजूद हूं मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है पहले से ही घट गट गया घटा ही हुआ है परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है परमात्मा को पाना नहीं संसार को छोड़ना नहीं ये अद्भुत बात ख्याल में रखना तुमसे सदा यही कहा गया संसार को छोड़ना है और परमात्मा को पाना है मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा को पाना नहीं और संसार को छोड़ना नहीं क्योंकि संसार में कुछ छोड़ने जैसा है नहीं छूटा ही हुआ है और परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा ही हुआ है पाओगे क्या जागना है बस जागना है होश संभालना है चौथा प्रश्न कल आपने न्याय और करुणा की चर्चा की और कहा कि प्रज्ञावान पुरुष ही न्याय के साथ करुणा भी कर सकता है क्या न्याय और करुणा का समन्वय संभव है तर्क के आधार पर तो नहीं तर्क के तल पर तो नहीं न्याय और करुणा का समन्वय तर्क के हिसाब से नहीं हो सकता क्योंकि वे दो अलग तलों की बातें समझो न्याय का अर्थ ही यह होता है कि जो उचित हो वही हो न्याय में करुणा समाविष्ट नहीं है न्याय का तो इतना ही अर्थ है जो नियम उपयुक्त हो वही हो करुणा में हृदय है न्याय में सिर्फ बुद्धि है करुणा बड़ी बात है करुणा का अर्थ जो होना चाहिए वही हो नियम की बात नहीं नियम से बड़ी बात है जैसे समझो तुम अदालत में गए तुमने चोरी की है तो न्यायाधीश देखता है अपनी किताबों में उलटता पलटता है कानून खोजता है तुमने पचास रुपए की चोरी की दंड खोजता है दंड किताब में लिखा है हिसाब से तुम्हें दंड दे देता है तुमसे दूर रहता है तुमसे कोई मानवीय संबंध नहीं जोड़ता ये नहीं सोचता कि तुम्हारे भीतर भी मनुष्य का धड़कता हुआ हृदय ये नहीं सोचता कि तुम्हारी पत्नी है तुम्हारे बच्चे हैं ये नहीं सोचता कि तुम भूके रहे शायद तुमने चोरी कर ली शायद चोरी करनी पड़ी शायद मजबूरी थी शायद न्यायाधीश भी तुम्हारी स्थिति में होता तो चोरी करता शायद कोई भी तुम्हारी स्थिति में होता तो चोरी करता ये नहीं सोचता ये बातें विचार में नहीं लाता वो तो सिर्फ देखता तुमने चोरी की चोरी का ये दंड है वो बिल्कुल अमानवीय ढंग से यंत्रवत निर्णय देता है तो न्याय तो हो गया लेकिन करुणा ना हुई करुणा जरा बड़ी बात है मैंने सुना है एक चीनी फकीर न्यायाधीश था फकीर होने के पहले मगर फकीरी की कुछ धुन तो रही होगी तब भी जब वो न्यायाधीश हुआ और उसके सामने पहला मुकदमा आया बस पहले मुकदमा आया दूसरा तो आने का मौका ही ना रहा क्योंकि सम्राटों से निकाल बाहर कर दिया उसके सामने पहला मुकदमा आया एक गरीब आदमी ने एक अमीर आदमी की चोरी कर ली थी कोई बड़ी चोरी भी ना थी होगी कोई दो चार सौ रुपए की कानून था कि उसे छह महीने की सजा होनी चाहिए उसने कहा कि ठीक है छह महीने की सजा इस आदमी को जिसने चोरी की और छह महीने की सजा इस आदमी को जिसकी चोरी की वो अमीर तो हंसने लगा उसने कहा आपका दिमाग ठीक है एक तो मेरी चोरी हुई और छह महीने की सजा भी आप कह क्या रहे हैं होश में है उसने कहा मैं होश में और छह महीने की सजा कम है ये भी मुझे पता है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए कम से कम छह साल की बात सम्राट तक पहुंची पहुंचनी ही थी अमीर ने तो बड़ा गुहार मचाया उसने कहा यह किस तरह का न्याय सम्राट भी हैरान हुआ कि किस तरह का न्याय फकीर को बुलाया और कहा कि किस तरह का न्याय है उसने कहा यह न्याय ठीक तो नहीं है क्योंकि छह महीने की सजा कम है इस आदमी ने सारे गांव का धन इकट्ठा कर लिया है अब चोरी ना होगी तो क्या होगा यह आदमी चोर से भी पहले चोरी के लिए जिम्मेवार है छोर तो नंबर दो का जुर्मी है ये नंबर एक का जुर्मी है इसने सारा धन इकट्ठा कर लिया गांव का पूरा गांव भूखा मर रहा है और सब इसके पास है सम्राटने का बात तो ठीक है लेकिन खतरनाक है इसका तो मतलब हुआ कि मैं भी कल नहीं परसों तुम्हारी अदालत में फंस जाऊंगा तुम छुट्टी लो तुम विदा हो जाओ में करुणा है एक महत्वपूर्ण सत्य ये फकीर सामने ले आया इसने हार्दिक ढंग से सोचा न्याय में और करुणा में समन्वय तो नहीं हो सकता क्योंकि न्याय बहुत नीचे तल की बात है करुणा बहुत ऊपर तल की बात है लेकिन न्याय की परिपूर्णता करुणा में है न्याय वह जो आवश्यक है करुणा वह जो होनी चाहिए न्याय बस अनिवार्य है करुणा न्याय की परिपूर्णता है करुणा में न्याय अपनी प्रखर ज्योति को उपलब्ध होता है इस ऐसा समझो कठोरता से अन्याय पैदा होता है तो कठोरता में बीज है अन्याय का कठोर आदमी अन्यायी हो ही जाएगा कठोरता में बीज है अन्याय के फल लगेंगे फिर न्याय में बीज छिपा करुणा का न्यायी आदमी एक ना एक दिन करुणावान हो ही जाएगा हो ही जाना चाहिए नहीं तो बीज बीज रह गया वृक्ष ना बन पाया बीज जो वृक्ष में कोई समन्वय नहीं है क्योंकि बीज एक तल की बात है वृक्ष बिल्कुल दूसरे तल की बात है। बीज अनभिव्यक्त और वृक्ष अभिव्यक्त दोनों में बड़ा फर्क है तुम्हारे सामने कोई बीज रख दे एक और सामने ही गुलमोहर का फूलों से लदा हुआ वृक्ष और गुलमोहर का बीज तुम्हारे सामने रख दे और तुमसे कहे कि इस बीज में और इस वृक्ष में क्या संबंध है कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता बीज में एक भी फूल नहीं खिला है और ये गुलमोहर दुल्हन की तरह सजा है और बीच जरा सा काला का लूटा कुछ दिखता नहीं इसमें इसमें से कुछ हो भी सकता है इसकी भी संभावना नहीं मालूम पड़ती कंकड़ पत्थर जैसा मालूम पड़ता है लेकिन ये बीज उसी से हुआ है बीज और वृक्ष में एक यात्रा है न्याय बीज करुणा उस बीज का पूरा का पूरा स्फुत हो जाना है पूरा प्रफुल्ल हो जाना है पूरा खिल जाना है दुनिया में अन्याय है अभी तो न्याय ही नहीं इसलिए करुणा की तो बात ही करनी असंभव है दुनिया की हालत अन्याय की है अभी तो न्याय ही हो जाए तो बहुत लेकिन जब न्याय होने लगेगा तो तत्क्षण हमें करुणा की बात सोचनी पड़ेगी करुणा मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य वहां तक पहुंचना ही चाहिए उस ऊंचाई तक जब तक हम न पहुंचे हमारे जीवन में फूल नहीं लगते कमल नहीं खिलते करुणा में न्याय समाविष्ट है लेकिन न्याय में करुणा अनिवार्य रूप से समाविष्ट नहीं है न्याय तो शुरुआत है न्याय तो अन्याय से छुटकारे का उपाय है फिर जब अन्याय से कोई छूट जाए तो उतने से ही राजी मत हो जाना इसको ऐसा समझो एक आदमी बीमार है इस बीमार आदमी की बीमारी अलग हो जाए इतना ही काफी नहीं है स्वास्थ्य का आविर्भाव भी होना चाहिए सिर्फ बीमारी का अलग हो जाना स्वस्थ हो जाना नहीं है स्वास्थ्य की एक विधायकता है स्वास्थ्य का एक झरना है जो भीतर बहना चाहिए तुम्हें भी पता होगा कई बार तुम कह सकते हो कि मैं बीमार नहीं हूं लेकिन स्वस्थ हूं यह भी नहीं कह सकता कई बार तुम कह सकते हो मैं दुखी नहीं हूं लेकिन आनंदित हूं ये भी नहीं कह सकता वो कौन सी घड़ी होती जब तुम कहते हो कि मैं दुखी नहीं हूं और आनंदित हूं यह भी नहीं कह सकता दुख तो नहीं है दुख तो नहीं होना चाहिए लेकिन यही थोड़ी काफी है दुनिया में इतना ही थोड़ी काफी है कि लोग दुखी ना हो दुनिया में इतना पर्याप्त नहीं है ये तो होना ही चाहिए कि लोग दुखी ना हो यह शर्त तो पूरी होनी ही चाहिए लेकिन फिर एक और बड़ी शर्त है कि सुखी भी हो सुख और बड़ी शर्त है उसके लिए दुख का मिट जाना रास्ता बनेगा करुणा के लिए न्याय रास्ता बनाता है वो न्याय के द्वारा करुणा के आगमन की संभावना खुल जाती है अन्यायी आदमी तो कभी करुणावान नहीं हो सकता है न्याय आदमी कभी हो सकता है लेकिन न्याय पर ही रुक नहीं जाना यह मत सोचना कि बस मंजिल आ गई बुद्ध ने कहा है करुणा परम मंजिल है जब तक जीवन में सतत करुणा प्रवाहित न होने लगे तब तक समझना अभी कहीं कुछ कमी है तब तक समझना अभी कहीं कुछ कठोर है तब तक समझना कहीं कुछ अवरोध है पांचवा प्रश्न मेरे पति को तंबाकू खाने की आदत है वे उसे कैसे छोड़े पूछा है गीता ने पहली तो बात किसी दूसरे की आदतें छुड़ाना कोई सज्जनता नहीं दूसरे को समझने दो तुम्हारे पति में बुद्धि है इतना तो मानो पूछना हो तो पति को पूछने दो दूसरे को बदलने की चेष्टा में थोड़ी कठोरता है दूसरे को बदलने की चेष्टा में थोड़ी तरकीब है थोड़ी राजनीति है दूसरे को बदलने के आधार पर हम दूसरे पे मालकियत करना शुरू कर देते तो पहली तो बात दूसरे को बदलने की कोशिश कोई अच्छे आदमी का लक्षण नहीं इसलिए तुम्हारे महात्माओं को मैं कोई अच्छे आदमी नहीं कहता तुम्हारे महात्मा आम तौर से दुष्ट प्रकृति के लोग होते जिन्होंने तरकीबें खोज ली हैं दूसरों को सताने की छोटी छोटी तरकीबें निर्दोष बातें कोई आदमी तंबाकू खा रहा है इसके कारण उसको नरक भेजने उपाय करने वाले लोग बैठे कुछ तो करूं ना करो कम से कम न्याय तो करो एक आदमी ने तमाकू खा ली उनको नरक भेज है इसका मतलब तरु नरक जाएगी तंबाखू खाने से कोई नरक नहीं जाता और अक्सर ऐसा होता है कि तमाकू नहीं खाई तुमने और बड़े अकड़ गए कि देखो मैं तम्बाखू नहीं खाता तो शायद नरक चले जाओ क्योंकि अकड़ नरक ले जाती तमाकू खाने वाला तो थोड़ा थोड़ा झुका रहता है कि तमाकू खाते हैं क्या करें ज्यादा अकड़ के चल भी नहीं सकते पता है कि तमाकू खाते हैं कि सिगरेट पीते हैं कि चाय पीते हैं कि काफी में भी लगाव है कि कभी कभी कोका कोला में भी रस आ जाता है तो वो तो जरा झुका झुका चलता है वो तो विनम्र होता है वो कहता है अब हम तो अधार्मिक आदमी जो कोका कोला नहीं पीता तंबाखू नहीं खाता सिगरेट नहीं पीता पान नहीं खाता उसकी अकड़ मगर जरा देखो भी तो अकड़ में है क्या पान नहीं खाया ये अकड़ है तमाकू नहीं खाई ये आकड़ है अरे अकड़ना ही था तो कुछ तो मतलब की बात चुनते कुछ तो सोच के चुनते ये कोई गुण है दूसरे को बदलने की चेष्टा एक साजिश से इसके माध्यम से तुम अपने को ऊपर मान लेते हो दूसरे को नीचे मान लेते हो और छोटी छोटी बातें खोज के छोटे छोटे निमित्त निकाल के तुम दूसरे को छुद्र बताने लगते हो अब ये गीता पूछती है कि मेरे पति को तंबाकू खाने की आदत है वे उसे कैसे छोड़े अभी समझ रही है कि पति कोई बड़ा भारी अपराध कर रहे और निश्चित ही इसकी नजर में यह होगा कि मैं कुछ ऊंची हूं साध्वी हूं तंबाखू नहीं खाती तुम्हें पता है हिटलर तंबाखू नहीं खाता था सिगरेट नहीं पीता था मांसाहार नहीं करता था पक्का जैनी था शराब नहीं पीता था और भले आदमी में क्या चाहिए तुम सोचते हो हिटलर स्वर्ग में गया है अगर हिटलर स्वर्ग में गया है तो फिर कोई भला आदमी स्वर्ग जाना पसंद न करेगा और क्या कमी होती आदमी में ब्रह्म मुहूर्त में उठता था सब तरह सच्चरित था लेकिन यह सच्चरित बड़ी कठोर साबित हुई तो पहले तो बात दूसरे को बदलने की इस तरह चेष्टा मत करना ये नीयत ही खराब है और फिर दूसरा जब तुम्हारा पति हो तब तो, तो थोड़ी और दया चाहिए पति को तो बदलने की चेष्टा करना ही मत पत्नी को बदलने की चेष्टा करना ही मत क्योंकि जहां प्रेम का संबंध हो वहां बदलने की चेष्टा प्रेम को बहुत बड़ा व्याघात बन जाती प्रेम का संबंध मैत्री का संबंध है ये तो दुश्मनी शुरू हो गई और मैं देखता हूं अक्सर स्त्रियां इसको सुचने लगी रहती उसका पीछे कारण है जिम्मेवारी मनुष्य की पुरुष की भी है उसके पीछे कारण है पुरुष ने सब तरह से स्त्री को दबा रखा है धन उसके हाथ में नहीं है, पद उसके हाथ में नहीं है, प्रतिष्ठा उसके हाथ में नहीं उसको सब तरह से दासी बना रखा है उसकी हालत नौकरानी की कर रखी स्वभावता स्त्री से बदला लेती कोई रास्ता निकालती बदला लेने का उसको कोई सूक्ष्म रास्ता खोजना पड़ता वो कहती सिगरेट मत पियो ये देख के मुझे एकदम घृणा होती मुझे बास आती तमाखू मत खाओ वो कुछ ऐसी तरकीबें खोजती जिनको तुम ये भी नहीं कह सकते कि गलत कह रही है गलत कह भी नहीं रही कमजोर हमेशा ऐसी तरकीब खोजता है जो ठीक मालूम पड़े क्योंकि कमजोर है तो कमजोर को ऐसी राजनीति करनी पड़ती कि ठीक भी मालूम पड़े तुम उसको इंकार भी ना कर सको क्या कहोगे तुम पत्नी बुरा तो नहीं कहती वो कहती फेफड़े खराब हो जाएंगे सिगरेट हो गए टीबी हो जाएगा तो तुम्हारे हित में ही कह रही कमजोर हमेशा तुम्हारे हित में ही तुमको सताने के उपाय खोजता है और गलत तो वो कह ही नहीं रही इसलिए तुम विवाद तो कर ही नहीं सकते तो पति घरों में डरते हुए घुसते घर से भय लगने लगता है मुल्ला न एक दिन शराब खाने में बैठा उसके पास एक और आदमी बैठा दोनों गप सप कर रहे थे मुल्ला ने कहा बड़ी हैरानी तो फिर यहां क्या कर रहे होने तो कहा मतलब उसने कहा हम तो पत्नी से बचने के लिए यहां आते मगर तो तुम यहां क्या कर रहे हो इसलिए मैंने पूछा ये तो मैंने मान ही लिया कि विवाह हो गया होगा नहीं तो यहां क्या कर रहे हो पति घबराते हैं घर आने से घर तो एक ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चों को स्कूल ऐसा पतियों को घर स्कूल पाठशाला जहां हर तरह का शिक्षण दिया जाएगा कि जूते कहां उतारो कपड़े कहां डालो सिगरेट मत पियो रेडियो इतने जोर से मत बजाओ हजार शिक्षण दिए जाएंगे धीरे धीरे पत्नी जो है वो शिक्षिका हो जाती और अपने हाथ से अपने प्रेम के तंतुओं को तोड़ डालती प्रेम के तंतु बहुत कोमल है ये शिक्षक होने का ये गुरु होने का जो उपाय है ये घातक हो जाता है लेकिन पत्नी के पास इसके सिवाय कोई उपाय नहीं रहा है वो कैसे अपने अहंकार को स्थापित करे पत्रों में तो वो लिखती है जब भी कि प्रीतम आपकी दासी इत्यादि मगर वो तो पत्रों की बात है पत्रों में जाने ही मत पत्रों में तो लोग लिखते ही वो बातें हैं जो होती नहीं पत्रों में तो वो लिखते हैं जो होना चाहिए था और हो नहीं रहा है लेकिन बदला लेती बदला लेगी तुमने सब तरह से स्त्री को परेशान कर रखा है तुमने स्त्री को आत्मा तक देने का बड़े मुश्किल से तय किया मैंने सुना है छठवीं शताब्दी में ईसाइयों की एक बड़ी कैथोलिक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ये विचार किया कि स्त्री में आत्मा होती है या नहीं वो तो संयोग की बात का वोटिंग हुई इस पर मत पड़ा अभी स्त्री की आत्मा होती नहीं इस पर वोट पड़ा और एक वोट से जीत गई स्त्री नहीं तो उन पर आत्मा नहीं मानी जाती एक वोट से ये कोई जीत हुई पचास खिलाफ पड़ी इन पक्ष में पड़ी समझो कि स्त्री में आत्मा होती एक वोट के आधार पर आत्मा है स्त्री में और पूरब के देशों ने तो इतना भी फिक्र नहीं किया वो तो स्त्री को कहते ही स्त्री धन संपत्ति जरा जोरू जमीन वहां जोड़ते संपत्ति चीन में तो अपनी पत्नी को मार डालने पर कोई कानून नहीं लगता था अपनी पत्नी ही मार डाला किसी को क्या थोड़े दूर तक ये नियम अभी भी चलता है मैं रायपुर में रहता था एक रात आधी रात मैंने पड़ोसी को देखा वो अपनी पत्नी को मार रहा है तो मैं अंदर चला गया मैंने कहा ये क्या कर रहा है उसने कहा कि आप यहां क्यों आए वो मेरी पत्नी है मैंने कहा तुम्हारी पत्नी है मैं कुछ कहता भी नहीं तुम प्रेम करो तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं अगर तुम प्रेम करो और मैं आऊं तो ऐतराज हो सकता है लेकिन तुम उसके सिर में मार दिए खून बह रहा है लेकिन उसकी बात तो ठीक है वो कह रहा वो मेरी पत्नी आप बीच में कौन है बोलने वाले वही पुराना दलील है पुराना तर्क है कि मेरी पत्नी में मार डालू अदालतों में मुकदमा नहीं चलता था चीन में अपनी पत्नी को मार डालने से इस देश में भी हालत बड़ी बुरी रही है स्वभावता है स्त्रियों ने सूक्ष्म रास्ते निकाल लिए बदला लेने के तो आदमी में कमजोरियां पकड़ती हैं, कमजोरियां सभी में होती हैं। ऐसा आदमी पाना मुश्किल है जिसमें कमजोरी ना हो क्योंकि जिसमें कमजोरी नहीं होती वो फिर पैदे नहीं होता वो तो गया मोक्ष, <laughs> वो तो आएगा कैसे न सिगरेट पीता ना तंबाकू खाता ना जुआ खेलता ना ताश खेलता ना अखबार पढ़ता वो तो गया मोक्ष यहां तो जो आता है उसमें कमी तो होगी ही इसलिए बड़ी होशियार तरकीब है तुम ऐसा पति पा सकते हो जिसमें कोई कमी ना हो मैंने सुना मुला नसुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था जब भी मुझे मिलता तो वो कहता कि बड़ी गजब की स्त्री देवी है देवी बिल्कुल संतोषी मां का अवतार उसने मेरी शराब छुड़ा दी एक दिन मुझसे बोला अभी विवाह नहीं हुआ उसने उनकी छुड़ा दी। कुछ दिन मिला, मैंने पूछा कि क्या कर रही देवी अब क्या कर रही? उन्होंने मेरा छुड़ा दिया। बड़ी अद्भुत महिला है वो मुझे बदले डाल रही मेरा सारा जीवन रूपांतरित कर दिया फिर एक दिन मिला कहा मेरी सिगरेट भी छोड़ा दी मेरे पान भी छोड़ा दी फिर एक दिन मिला मैंने पूछा कि अब ये तो ठीक हो रहा है छोड़ाने का काम विवाह कब करोगे उसने कहा अब मैं उससे विवाह करने वाला नहीं अब मेरा चरित्र इतना बेहतर है तो उससे बेहतर स्त्री मिल सकती मतलब समझे अब ये गीता कहती मेरे पति को तंबाकू खाना छोड़ा दो फिर मुझसे मत कहना अब ये तम्बाकू खाना छोड़ दे चरित्रवान हो जाए बेहतर पत्नी मिल सकती फिर जैसे ही स्वीकार करो ऐसे भले तमाखू न खाते हो तो तुमको चुनते कैसे जैसे ही उसी कारण तो तुम्हें चुना है अक्सर ऐसा होता है कि तुम इतना ज्यादा सुधार कर दो कि वो बिल्कुल साधु हो जाए तो साधु हो जाए तो वो चले फिर होगी, फिर कहोगी कि भगवान कोई तरह इनको तम्बाखू खिलाना शुरू कर करवा अब ये घड़ी से चले क्योंकि जो आदमी तंबाखू की आदत छोड़ सकता है वो पत्नी की आदत भी छोड़ सकता है पत्नी भी एक आदत है और पति भी एक आदत है ये सब आदते हैं ख्याल रखना ये मानवी नहीं ऐसा प्रश्न उठाना अशिष्ट तुमने जिस व्यक्ति को प्रेम किया है वो जैसा है उसको प्रेम किया उसमें उसकी तंबाखू खाने की आदत भी सम्मिलित और ख्याल रहे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तंबाखू खाते रहें पहली तो बात मैं ये कह रहा हूं कि ये पत्नी को ये बात नहीं उठानी चाहिए यह अशोभन है अगर सच में तुम्हें पति से प्रेम है तो मुझे लगता है धीरे धीरे आदत अपने आप छूट जाएगी तुम्हारे कहने की है। जो कारण जो आदमी सिगरेट पीता है वो तनाव के कारण पीता तमाकू खाता तनाव के कारण खाता है कुछ चबाता है नहीं तो उसकी चिंता उसको चबाती ये तरकीब है तुम मनोवैज्ञानिक से पूछो तो वो कहेगा जो आदमी सिगरेट पीता है वह बहुत तनाव से भरा है कुछ करता है रेस्टलेसनेस है सिगरेट पी लेता धुआं भीतर ले गया बाहर ले गया थोड़ा प्राणायाम हो गया थोड़ी सी बेचैनी कम हो गई कुछ कर गुजरे तुमने तो यह ख्याल किया कि अगर तुम सिगरेट पीते हो तो जब तुम पर तनाव के दिन होते हैं तब तुम ज्यादा पीते हो जब तनाव के दिन नहीं होते तो तुम कम पीते हो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है अगर तुम खुश होती जितनी चिंता होती है उतना ही ज्यादा पी लेते हो तमाखू भी जिस दिन चिंता पकड़ती ज्यादा खा लोगे कुछ चबाने को मुंह में पड़ा रहे तो तुम्हारा चित्त थोड़ा बटा रहे अब ये गीता के पति तमाकू खाते जरूर चिंता होगी तमाकू की फिक्र मत करो तमाकू तो मूल नहीं है चिंता होगी कुछ इनको इतना प्रेम दो इनके जीवन के आसपास इतना नृत्य और संगीत बसाओ कि चिंता कम हो जाए चिंता कम हो जाए तो तमाकू खाना अपने आप बंद हो जाएगा और ना भी हो तो तमाखू ही खाते हैं कोई और बड़ी कोई बड़ा भारी उपद्रव नहीं कर रहे हैं चलेगा इतनी कुछ बेचने की बात नहीं दो कोड़ी की बातें दो कोड़ियों की बातों पर बहुत बल मत लगाओ नहीं तो अक्सर होता है कि छोटी बातों पर बड़ी चीज चूक जाती मैं देखता हूं पति पत्नियों में बहुत छोटे छोटे झगड़े और सारा जीवन नष्ट हो गया उन्हीं छोटे छोटे झगड़ों में कुछ बड़ी बात भी न थी अगर उनसे पूछो कि क्या झगड़े का कारण तो वो भी संकोच करते कहते हैं कि तो कुछ खास बड़ी बात जब बड़ी बात नहीं है तो तुम जिंदगी भर लड़ते कैसे रहे अब तमकू कोई बहुत बड़ी बात नहीं कोई हत्या तो नहीं करती किसी की कोई जुआ नहीं खेलते कोई शराब नहीं पी रहे हैं कोई ऐसा कोई बड़ा भारी काम नहीं है तंबाखू चबा रहे चिंता होगी चिंता पर थोड़ा फिक्र करो अगर पत्नी में थोड़ी समझ हो तो वो फिक्र करेगी कि पति चिंतित है ये, ये तंबाकू का चबाना सिर्फ खबर दे रहा अब तुमने अगर इनके पीछे पड़ गए कि तमाखू छोड़ो ये और चबाने लगे क्योंकि तुम चिंता इनकी बढ़ा रहे कम नहीं कर रहे इनकी चिंता और बढ़ी कि अभी और एक मुसीबत आ गई तमाकू छोड़ो यही तो एक सहारा था इनका मूलतापूर्ण सहारा है कोई बड़ी बुद्धिमत्ता की बात नहीं है तमाकू खाना मगर यह इन्हीं को समझने दो ये बहुत इन्हीं को आने दो सदा ध्यान रखो दूसरे व्यक्ति के जीवन में बहुत हस्तक्षेप करना सदव्यवहार नहीं और उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना जो तुम्हारे प्रेम पात्र हैं एकदम गलत है उनको स्वतंत्रता दो उनको स्वयं होने का हक दो और तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच ऐसा कोई तनाव ना बने किसी छोटी बात का तनाव ना बने तो तुम्हारे द्वार खुले रहेंगे प्रेम बढ़ेगा प्रेम सघन होगा तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आनंद भाव से मग्न हो तो शायद तंबाखू छूट जाएगी छूट जानी चाहिए और अगर ना छूटे तो कुछ परेशान होने का कारण नहीं है मेरी दृष्टि को समझना फिर दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा यह तुम्हारे पति को पता चलना चाहिए कि उसकी तकलीफ क्या है वो मुझसे पूछे उसके पास जवान है उसके पास बुद्धि है उसे पूछने दो प्रत्येक को मुझसे सीधा जोड़ने दो बीच के मध्यस्थ कोई ना बने अगर पति शर्माता है पूछने में तो छोड़ो जब उसकी शर्म मिटेगी पूछेगा यहां मेरे होने का उपयोग ही यही है कि तुम अपने जीवन की समस्याओं को मुझसे सीधा सीधा रख लो शायद मैं कुछ सलाह दूं वो काम पड़ जाए और ध्यान रखना मैं सिर्फ सलाह देता हूं मैं आदेश नहीं देता मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा करो ही और मैं ऐसा भी नहीं कहता कि ऐसा न किया तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाने वाली कुछ नहीं हो जाने वाला आदमी के पाप इतने साधारण है नरक की तो, तो तुम फिक्र छोड़ दो नरक तो तुम जाने वाले नहीं हो क्योंकि मैं मानता हूं कि परमात्मा अस्तित्व की करुणा इतनी अपार है कि तुमने छोटे मोटे पुत्रों की कोई आदमी ताश खेल के पैसा दांव पर लगा दिया नरक में पड़े इनने कुछ ऐसा किया नहीं खास तुम्हारे जीवन के छोटे मोटे कृत्य क्षमे हैं इसका यह मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम इनको करते जाओ मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि इनके कारण बहुत चिंता न लो समझ आए ये छोटे मोटे कृत्य हैं, लेकिन ये तुम्हारे जीवन के आनंद को कम कर रहे हैं अब जैसे एक आदमी को चिंता पकड़ती है पकड़ती है, और वो सिगरेट पीने लगता है तो सिगरेट पीने से तो मिटेगी नहीं, सिर्फ भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए ये कोई बुद्धिमानी तो ना हुई अगर बेचैनी है तो बेचने को समझने की कोशिश करो क्यों है उसके कारण में उतरोका निदान करो बिना बेचने के जीने की जितनी देर सिगरेट पीते हो उतनी ही देर अगर ध्यान कर लो तो तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाए जितनी देर तुम तंबाकू चबाते हो उतनी देर अगर साक्षी भाव रख लो तो तुम्हारे तनाव विसर्जित हो जाए सदा के लिए विसर्जित हो जाए फिर ये छोटे मोटे बच्चों जैसे उपाय करने की जरूरत ना रहे ये उपाय करने पड़ रहे हैं इससे पता चलता है कि तुम्हारी चेतना का तल बहुत नीचा है नरक तुम जाओगे ये मैं नहीं कहता लेकिन तुम्हारी चेतना का तल इतना नीचा है कि तुम इस जीवन में निरानंद जियोगे तुम्हारे जीवन में आनंद न हो सकेगा तो मैं यह नहीं कहता कि तमाकू खाना पाप है मैं कहता हूं तंबाखू खाना मुढ़ता है बुद्धिहीनता है बोध की कमी है पाप तो मैं कहते नहीं पाप में तो निंदा हो गई पाप में तो दंड हो गया आखिरी प्रश्न जिसे सुनाने को अति आतुर आकुल युग, युग से मेरा उर एक गीत सपनों का आ मेरी पलकों पर गाऊं आ फिर न पड़े जगती में आना एक बार तेरी गोदी में सोकर फिर न जाग में पाऊं आ तेरे उर में छिप जाऊं ठीक है आकांक्षा ऐसा हो सकता है लेकिन बुद्ध के मार्ग पर प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होता बुद्ध के मार्ग पर तो ध्यान करना होगा तुम्हारे गीत का स्वर प्रार्थना का है तुम कहते हो जिसे सुनाने को अति आतुर आकुल युग, युग से मेरा और एक गीत सपनों का आ तेरी पलकों पर गाऊं आ तेरे और मैं छिप जाऊं बुद्ध के मार्ग पर प्रार्थना से कुछ द्वार नहीं खुलता प्रार्थना करने से बुद्ध कहते हैं कुछ भी ना होगा प्रार्थती में गां पड़े जगती में आना यह भी आकांक्षा ही है बुद्ध कहते हैं जब तक तुम्हारे मन में यह आकांक्षा है कि फिर ना पड़े जगती में आना तब तक तुम आते रहोगे तब तक आना ही पड़ेगा ये वासना भी जाने दो तुम निर्वासना होकर जियो तुम यहां इस क्षण जियो शांत प्रसन्न आनंदित नहीं आओगे लेकिन इसको जीवन का लक्ष्य मत बना लो कि फिर ना आना पड़े क्योंकि अगर फिर ना आना पड़े ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हो गया तो इसी से चिंता पैदा होगी इसी से तनाव पैदा होगा इसी से घबराहट पैदा होगी कि सफल हो पाऊंगा कि असफल हो जाऊंगा ऐसा होगा फिर संसार शुरू हो गया मोक्ष के नाम पर भी संसार शुरू हो जाता है धन के कारण ही लोग दीवाने नहीं है धर्म के कारण भी दीवाने बुद्ध की तो बात बड़ी साफ सुथरी है गणित जैसी विज्ञान जैसी बुद्ध कहते हैं वासना भटकाती है समस्त वासना भटकाती है निरपवाद रूप से हरेक वासना भटकाती है, ये भी वासना है फिर न पड़े जगती में आना यह भी वासना है क्यों क्यों फिर न आना पड़े ये आग्रह क्यों ये जिद्ध क्यों बुद्ध कहते हैं कोई भी वासना हो वो संसार बना देती है तुम वासना के पता होती तनाव पैदा होता संताप पैदा होता तो फिर ऐसे जियो कि बिना किसी वासना के क्षण जियो क्षण के आगे की मांग मत करो एक एक पल गुजरने दो उस पल से ज्यादा मांगो ही मत कुछ मांगो ही मत जी लो साक्षी भाव से दृष्टा बनो, और तुम पाओगे धीरे दीर धीरे यही दृष्टा का भाव इतना सघन हो गया कि इसी दृष्टा के भाव में तुम संसार के पार हो गए फिर ना आना पड़ेगा संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाने का उपाय यहां रहते हुए यहां से बाहर हो जाने का उपाय जैसे जल में कमल अलग हो जाता ऐसी जागरूकता चैतन्य साक्षी भाव के लिए प्रार्थना की वहां कोई गुंजाइश नहीं ध्यान और समाधि उनके वचनों का सहार आज इतना